महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व ओशोध्याय धृतराष्ट्र का पूर्वासियों को लौटाना और पांडवों के अनुरोध करने पर भी कुंती का वन में जाने से न रुकना व सम्पावाच तथा प्रसाद हर्म ये सुवसुआ नारीण चराण स्व महान भूत वैशंपायते अट्टिकाओ में ती पर भी रोते हुए नर नारियों का महान कोलाहल जा संकुलीमान भी पमानि सारी सड़क पुरुषों और स्त्रियों की भीड़ से भरी हुई थी उस पर चलते हुए बुद्धिमान राजा बड़ी से आगे बढ़ पाते थे। थे उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और शरीर धृतराष्ट्री कठिना राजा नामक द्वार धाष्ट्र वर्धमा नमोते हस्तिनापुर बहु ने बारम्बार आग्रहे सा आये जन समूह को विदा किया वनम गुत गावल गणेश ने राजा के साथ ही वन में जाने का निश्चय कर लिया था कृपा निवर्तया माथ युजु महारथम धित्रो मही पाल पिताप्य युधिष्ठि महाराज ने और को के कृपाचार्यौर पूर्व वासुधिष्ठिर धृतराष्ट्र की, की आज्ञा लेक लोट जान सौभ्रमण मातर कुम वनम तमनोजमुषी अहम राजम अन्वष्येती विवर्तता वधूपरिवृत रागी नगर गंतुमर्सी राजा या ते स धर्म आत्मा तापस्ेत निश्चय उन्होंने वन की ओर जाती हुई अपनी माता कु से कहा राणी मां आप अपनी पुत्र वधुओं के साथ लौटिए नगर को जाइए मैं राजा के पीछे पीछे जाऊंगा क्योंकि ये धर्मात्मा नरेश तपस्या के लिए निश्चय करके वन में जा रहे हैं अत इन्हें जाने दीजिए धर्मराज्यालोचना जगाम इव तदा कुंतिम गांधारी परिगृह धर्मराज युदिष के ऐसा कहने पर कुंती के नेत्रों में आंसू भर आया तो भी वे गांधारी का हाथ पकड़ी चलती ही गई कुंतिवाच, कुंती महाराज माँ प्रसाद ए समुरक्तो मा ही राजम चर्वदा जाते जाते ही कुंती ने कहा महाराज तुम सहदेव पर कभी अप्रसन्न न होना राजन यह सदा मेरे और तुम्हारे प्रति भक्ति रखता आया है कर्णम स्मृथ था सततम संग्राम हे समरे वीर ओ दुष्प्रग्र तथा में कभी पीठ न दिखाने वाले अपने भाई कर्ण को भी सदा याद रखना क्योंकि मेरी ही दुर्बुद्धि के कारण वह वीर युद्ध में मारा गया आय संहद मंदाया मम पुत्रक यूरजम पश्य सतधान भी बेटा मुझ अभाग्नि का हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है तभी तो आज सूर्यनंदन कर्ण को न देखकर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते एवं गते तो किम सक्यम मैया कर तो मम दोषो यथम ख्या शत्रुदमन ऐसी दशा में मैं क्या कर सकती हूँ यह मेरा ही महान दोष है कि मैंने सुर्य पुत्र कर्ण का तुम लोगों को परिचय नहीं दिया तन निमित्त महाबाहो दानम दध्यात्मुत्तम सदैव भ्रातृभार्धम सूर्यस्यामर्दन महा महाबाहो शत्रुमर्दन तुम अपने भाइयों के साथ सदा ही सूर्यपुत्र कर्ण के लिए भी उत्तम दान देते रहना द्रौपद्या प्रिय नित्यम स्थतव्यम हरिकर्षण भीमसेन अर्जुनश नकुलश्चर समेयया तेराजयदूलधुर्गता शत्रुदमन मेरे बहु द्रौपदी का भी सदा प्रिय करते रहना कुरुश्रेष्ठ तुम भीमसेन अर्जुन और नकुल को भी सदा संतुष्ट रखना आज से कुरुकुल का भार तुम्हारे ही ऊपर है शत्रु स्वर्योपादान सुश्रु संति वन त्व गांधारी सहित बच्चे तापती अब मैं वन में गांधारी के साथ शरीर पर मैल एवं कीचड़ धारण किए की तपस्विनी बनकर रहूंगी और अपने इस सास ससुर के चरणों की सेवा में लगी रहूंगी। व सम्पान एव मुक्त स धर्मात्मा भ्रातृतो वशी विसादम अगम्धिमान न किंचितवाच वै सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय माता के ऐसा कहने पर अपने मन को वश में रखने वाले धर्मात्मा एवं बुद्धिमान युधि भाइयों सहित बहुत दुखी हुए वे अपने मुँह से कुछ न बोले मुहूर्तम इव तू धर्मराजो युधिष्ठिर वाचमातरम दीन चिंता शोकपरायण दो घड़ी तक कुछ सोच विचार कर चिंता और शोक में डूबे हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने माता से दीन होकर कहा किमिदं ते व्यवसितं दैवं त्वं वक्तुमर्हति न त्वाम् अभ्यनुजानी प्रसादं कर्तुमर्हति माताजि आपने य निश्चय कर्या आपी बा नहीं कहनी चाय मैं आपे जाने की अनुमति न दे सकता मुझपर कृपा के पुरोधतान् पुराह्यस्मान् उत्साह्यप्रियदर्शने विदुला जा बचोभी स्व न्यक्तमरती प्रिय दर्शने पहले जब हम लोग नगर से बाहर जाने को दियत आपने विदुला के वचनों द्वारा हमें क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए उत्साह दिलाया था अतः आज हमें त्याग कर जाना आपके लिए उचित नहीं है निहत्य पृथ्वी पालान राज्यम प्राप्त मिदम तव प्रज्ञा मुपसृत्य वासुदेवा नरषभा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुख से आपका विचार सुनकर ही मैंने बहुत से राजाओं का संहार करके इस राज्य को प्राप्त किया है वह साधिरियुतम माया शत्रुधर्मे स्थितो तस्वीर कहाँ आपकी बुद्धि औका विार मे आचार सुनानुसार हे छत्ती धर्म मे स्थित उद्देश्य देकर गृहना चाती है अस्माजराज्यं चषा हि मशस्विनी कथं वश्यसि दुर्गे शो वेष्वध्य प्रति यशस्विनी मा भोने इहुं को और इन राज, राज्य को छोडर अब उन दुर्गम वनों में कैसे रह सकोगी अतः हम लोगों पर कृपा करके यहीं रहिए इति वास कलावाच कुंती पुत्र से सुनवती साज गाश्रुपणाखी भीत अपने पुत्र के ये अश्रु गदगद वचन सुनकर कुंती के नेत्रों में आंसू उमड़ आए तो भी वे रुकने रुक न सकी आगे बढ़ती ही गई तब भीमसेन ने उनसे कहा यदा राज्यम इधम कु भोक्तव्यम पुत्र निर्जित प्राप्तव्याजधर्माश्च तदेयम ते कुमति जब पुत्रों के जीते हुए इस राज्य के भोगने का अवसर आया और राजधर्म के पालन की सुविधा प्राप्त हुई तब आपको ऐसी बुद्धि कैसे हो गई किय कारिता पूर्व पृथ्वी परित्यज्य कश्य हेतु परित्यज्यनम गि ऐसा ही करना था तो आपने इस भूमंडल का विनाश क्यों करवाया क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर कर वन में जाना चाहती है वनाच्चापी कि बाल का व्यय दुख शोक समाविष्टौ माद्रिपुत्रा विमौ तथा जब आपको वन में ही जाना था तब आप हमको और दुख शोक में डूबे हुए उन माद्री कुमारों को बाल्यावस्था में वन से नगर में क्यों ले आई प्रसिद्ध मातरमा का स्तुम्बन मध्य यशस्वनी श्रिय जोधिष्ठ मातर भुक्ष बलार्जिता मेरी यशस्विनी माँ आप प्रसन्न हो आप हमें छोड़कर वन में न जाए बलपूर्वक प्राप्त की हुई राजा करो शुद्ध हृदय कुंती देवी वन में रहने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी अतः नाना प्रकार से विलाप करते हुए अपने पुत्रों का अनुरोध उन्होंने नहीं माना द्रौपदी चांद छि रुधति भद्रया सह सास को इस प्रकार वनवास के लिए जाती दे द्रौपदी के मुख पर भी विषा छा गया वह सुभद्रा के साथ रोती हुई स्वयं भी कुंती के पीछे पीछे जाने लगी सा पुत्रा रुद्रतः सर्वान्हुर्मुहर वे क्षति जगामयि वह महाप्राज्ञा बनाजा कृत निश्चया कुंती की बुद्धि विशाल थी वे वनवास का पक्का निश्चय कर चुकी थी इसलिए अपने रोते हुए समस्त पुत्रों की ओर बार बार देखती हुई वे दे आगे बढ़ती ही चली गई अन्वयू पांडवास्ताम तो सभृत्यांतुराथा तथा प्रमृद शास्त्रोणी पुत्रान वचनम अब्रवी पांडव भी अपने सेवकों और अंतपुर की स्त्रियों के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगे तब उन्होंने आंसू पूछ कर अपने पुत्रों से इस प्रकार कहा इत श्री महाभारते आश्रम के परमड़ी आश्रम वास परमड़ी कुंती वन प्रस्थानी इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत वास पर्व में कुंती का वन को प्रस्थान विषयक सोलहवा अध्याय पूरा हुआ